महाभारत शांति पर्व द्वारिशद्याय है ब्राह्मणों और श्रेष्ठ राजाओं के धर्म का वर्णन तथा धर्म की गति को सूक्ष्मता नाम युधिष्ठिर इने परम के धर्मे सर्वोकाभिते सर्वस्त सापजीव क्राह्मणो जीवें जघने काल आगते पुत्र असन्त्यजन पितामह युधिष्ठि ने पूछा पितामह यदि राजा का संपूर्ण लोकों की रक्षा पर अवलंबित परम धर्म न निभ सके और भूमंडल में आजीविका के सारे पर लुटेरों का अधिकार हो जाए तब ऐसा जघन्य संकट काल उपस्थित होने पर यदि ब्राह्मण दयावश अपने पुत्रों तथा पौत्रों का परित्याग न कर सके तो वह किस वृत्ति से जीवन निर्वाह करे भिष्म आचर विज्ञान बलमा जेवितम तथा गर्व साधवर्थ में असाधर जी ने कहा ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण को तो अपने विज्ञान बल का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए इस जगत में यह जो कुछ भी धन आदि दिखाई देता है वह सब कुछ श्रेष्ठ पुरुषों के लिए ही है दुष्टों के लिए कुछ भी नहीं है असाधुभ्यो साधुभ्यो प्रयक्षति आत्मा संक्रम विद जो अपने को सेतु बनाकर दुष्ट पुरुषों से धन लेकर श्रेष्ठ पुरुषों को देता है वह आप धर्म का ज्ञाता है आकांक्षात्मनो राज्यम राज्य स्थित अकोपय अधत्तम एवा धातु जो अपने राज्य को बनाए रखना चाहे उस राजा को उचित है कि वह राज्य की व्यवस्था का बिगाड़ न करते हुए ब्राह्मण आदि प्रजा की रक्षा के उद्देश्य से ही राज्य के धनियों का धन मेरा ही है ऐसा समझकर उनके दिए बिना ही बलपूर्वक ले ले विज्ञान विज्ञान जो वर्तते विज्ञान जो तत्व के प्रभाव से पवित्र है और किस वृत्ति से किसका निर्वाह हो सकता है इस बात को अच्छी तरह समझता है वह धीर नरेश यदि राज्य को संकट से बचाने के लिए निंदित कर्मों में भी प्रवृत्त होता है तो कौन उसकी निंदा कर सकता है ये सामन्यान बल ते, साम ते, ते बलवंतो जो बल और पराक्रम से हो जीव का चलाने वाले हैं उन्हें दूसरी वृत्ति अच्छे नहीं रखती बलवान पुरुष अपने तेज से ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं यदि प्राकृत शास्त्र अविशेषेण वर्तते तदव अभ्यम भेदावेवा प्यथोत्तर जब आपद आप धर्मोप्रयोगी प्राकृत शास्त्र ही सामान्य रूप से चल रहा हो उस आपत्ति में अपने या दूसरे के राज्य से जैसे भी संभव हो धन लेकर अपना खजाना भरना चाहिए इत्यादि वचनों के अनुसार राजा जीवन निर्वाह करे परंतु जो मेधावी हो वह इससे भी आगे बढ़कर जो दो राज्यों में रहने वाले धनी लोग कंजूसी अथवा असदाचरण के द्वारा दंड पाने योग्य हो उनसे ही धन लेना चाहिए इत्यादि विशेष शास्त्रों का अवलंबन करेंोहिताचार् न ब्राह्मणा घातीत दोषान प्राप्त हो कितने ही आपत्ति क्यों न हो ऋतपिक पुरोहित आचार्य तथा सत्यत या ब्राह्मणों से वे धनी हों तो भी धन लेकर उन्हें पीड़ा न दे यदि राजा उन्हें धनापहरण के द्वारा कष्ट देता है तो पाप का भागी होता है हे तत्प्रमाणम लोग चक्षन तत्प्रमाणा तेन तत्साध साधुआ यह मैंने तुम्हें सब लोगों के लिए प्रमाणभूत बात बताई है यही सनातन दृष्टि है राजा इसे को प्रमाण मानकर क्षेत्र में प्रवेश करे तो इसी के अनुसार आपत्तिकाल में उसे भले या बुरे कार्य का निर्णय करना चाहिए बहु ग्रामवास परस्परम बहवो ग्राम वास वचना यदि बहुत से ग्रामवासी मनुष्य परस्पर रोषवश राजा के पास आकर एक दूसरे की निंदा स्तुति करें तो राजा केवल उनके कहने से ही किसी को न तो दंड दे और न किसी का सत्कार ही करे न परिवादो परिवार न स्रोतव्य कथन करणावत पिधातव्य हो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और ना उसे किसी प्रकार सुनना भी चाहिए यदि कोई दूसरे की निंदा करता हो तो वहाँ अपने कान बंद कर ले अथवा वहाँ से उठकर अन्यत्र चला जाए परिवार सुनम वक्तार संतु नाधिप नरेश्वर दूसरों की निंदा करना या चुगली खाना यह का स्वभाव ही होता है श्रेष्ठ पुरुष तो सज्जनों के समीप दूसरों के गुण ही गाया करते हैं यथा सुमधुरदानत तो साधुवाहीन धुरम्यम्य वहताह तथा तो नृपह जैसे मनोहर आकृति वाले सुशिक्षित तथा अच्छी तरह से बोझ ढोने में समर्थन नई अवस्था के दो बैन कंधों पर भार उठाकर उसे सुंदर ढंग से ढोते हैं उसी प्रकार राजा को भी अपने राज्य का भार अच्छी तरह संभालना चाहिए यथा बहुस्यो तथा परे आचारमेव मन्यन्ते गरी धर्म जैसे जैसे आचरणों से राजा के बहुत से दूसरे लोग सहायक हों वैसे ही आचरण उसे अपनाने चाहिए धर्मज्ञ पुरुष आचरण को ही धर्म का प्रधान लक्षण मानते हैं अपने नई मिक्ष ये शंख लिखित प्रिया माँ सरिया किंतु जो शंख और लिखित मुनि के प्रेमी हैं उन्हें के मत का अनुसरण करने वाले हैं वे दूसरे दूसरे लोग इस उपर्युक्त मत अर्थात ऋत्विक आदि को दंड न देने आदि को नहीं स्वीकार करते हैं वे लोग ईर्ष्या अथवा लोभ से ऐसी बात नहीं कहते हैं धर्म मानकर ही कहते हैं और विकर्मस्थस्य प्रमाणं क्वीन शास्त्र विपरीत कर्म करने वालों को दंड देने की जो बात आती है उसमें वे ऑर्स प्रमाण भी देखते हैं ऋषियों के वचनों के समान दूसरा कोई प्रमाण नहीं भी दिखाई कहीं भी दिखाई नहीं देता यथा गुरुरप्यवली कार अजानत उत्पथम प्रतिपन्न से कार्य शासन अर्थात घमंड में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार न करते हुए कुमार्ग पर चलने वाले गुरु को भी दंड देना आवश्यक है ही भी कर्म में लगे हुए अधम मनुष्य को नरकों में गिराते हैं अतः जो छल से धन प्राप्त करता है वह धर्म से भ्रष्ट हो जाता है सर्वतः सत्यतः सदिर्भूते प्रवर का ऐश्वर्य की प्राप्ति के जो प्रधान कारण है ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जिसका सब प्रकार से सत्कार करते हैं तथा हृदय से भी जिनका अनुमोदन होता है राजा उसी धर्म का अनुष्ठान करे धर्मं यश्चतुण संपन्नम धर्म ब्रुजा अहेरी वर्म से पदम दुखम पदं मृग से पदमेक्रुधिर पेड़ तथा धर्म पदं दये जो वेद विहित स्मृतियों द्वारा अनुमोदित सज्जनों द्वारा सेवेद तथा अपने को प्रिय लगने वाला धर्म है उसे चतुर्गुण संपन्न माना गया है जो वैसे धर्म का उपदेश करता है वही धर्मज्ञ है सर्प के पथ चिन्ह की भांति धर्म के यथार्थ स्वरूप को ढूल निकालना बहुत कठिन है जैसे बाण से बिंधे हुए मृग का एक पैर पृथ्वी पर रक्त का लेप कर देने के कारण व्याध को उस मृग के रहने के स्थान को लक्षित कराकर वहां पहुंचा देता है उसी प्रकार उक्त केतुर्गुण संपन्न धर्म भी धर्म के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति करा देता है एवं सदर्वनी नंत्य मित्यतः राजर्षि वृत्त अवगछ युधिर इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से गए हैं उसी पर तुम्हें भी चलना चाहिए इसी को तुम राजस्वों का सदाचार समझो इति श्री महाभारत शांति पर्वणी आपद्धर्म पर्वी राजर्ष वृत्तम नाम द्वा त्रिशदतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद पर्व में राजर्षियों का चरित्र नामक एक अध्याय पूरा हुआ